मदन गोपाल जी के स्नेह पूजा जी के सुंदर भजन जिन्हें हमारे भगवान शिव जी जो हैं तबले पर संगत दे रहे थे हम सब सुन रहे थे ये भजन मन को शांति देते हैं लेकिन इन्हें ये हमें कुरेदते भी तो है यदि हम जिंदा हैं हम सुन रहे हैं हम इस भजन में गंगा में प्रवाहित हैं उसका आनंद ले रहे हैं तो क्या मुझे मुझको मेरे भीतर कुरेदना नहीं चाहिए इन शब्दों से कि मानव सोचो इस जीवन का मैं सोचता क्यों नहीं और यही हमारी वेद गंगा है हम उसमें प्रवेश करें हमने बहुत विस्तार से जाना है कि सनातन धर्म में पूर्व काल में गुरुकुल से ही हमारा स्वयं को कुरेदने का समय शुरू होता था यज्ञपवीत के गांधी पर हम अपने को जानते थे और गुरुकुल में प्रवेश पाते थे और फिर वो ऋषि हमको हमारे जीवन का अमृत ज्ञान जीवन की वो धर्म वो क्षण पढ़ाते थे आज मैं अपने करीब नहीं हो पाता इसलिए मुझे कभी ध्यान नहीं आता कि कौन हूँ मैं किसी के आंगन में प्रकट हुआ था छोटे छोटे कदमों से चलना सीखा था बड़ा हुआ फिर ये सारे खेल लीला होते रहे मैं अपने से दूर शासत जगत में विषयों में या तृप्तियों में ही भटकता रहा कभी लौट के मैंने जानना नहीं चाहा कि वो बच्चा कौन था जो बड़ा हो गया फिर क्यों वो बूढ़ा होगा और फिर क्यों वो मर जाएगा आखिर वो क्यों आया था वो मकान दुकान वो महल चौबारे वो मेरे न रहे जिन्हें मैं कहता था अपना उन्होंने कभी मुझे जाना नहीं मैं भी उन्हें जान नहीं जब मैंने स्वयं को ही नहीं जाना तो उन्हें क्या जानता मैं और यूं जिंदगी भटकती रही मनुष्य की योनी में रहता हुआ भी मैं ये न जान पाया कि मैं आया कैसे मैं जाऊंगा क्यों और कहां पर वेद की ऋचाओं में हमने अपने आप को पढ़ा है एक एक ऋषि की प्रत्येक ऋचा को शब्दार सहित हम पढ़ते आ रहे हैं जो 11 वर्ष के बालक गुरुकुल में पढ़ते थे आज हम उसको सरलतम रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए गंभीर अतीत इतिहास को हमने लीलाओं में ढाला था कि जिससे जीव स्वयं को जाने अभी तक तो मैं जानता हूं ये शरीर ही मेरी पहचान है मुझे लोग नाक से आंख से मुंह से जानते हैं मैं ही है नहीं जानता हूं अपने आप को मैं भी इसी से जानता हूं लेकिन क्या ये सच है पिछले जन्म में ये नहीं था अगले जन्म भी ये नहीं होगा फिर भी मैं रहूंगा तो फिर मैं कौन एक सड़ी सी सतही पहचान भर तो मैं हो नहीं सकता यदि ये शरीर ही मेरी पहचान थी मेरा रूप था यही सब कुछ था तो मुझे चिता की लकड़ियों पर कपाल क्रिया करके अलग किया गया शरीर को जला दिया गया मुझे अलग किया गया तो मैं शरीर फिर कहा था और आवागमन में भटकने चल दिया मैं शरीर तो नहीं था हमने कुरेदा है और हमने सूक्ष्मता से जानना चाहा है एक एक ऋषि हमें हमारे जीवन का अमृत बढ़ाता रहा कहा कि तू जीवात्मा है शरीर एक घर है जिंदा घर है जीवंत घर है जो आत्मा ने तेरे हित में बनाया है और वो आत्मा ही आज भी बन के शबरी का राम तेरी झूठे भोजन को रथ में बदलता तेरी तुझे सारी दया और कृपा से वरद कर रहा है तो उसी की बनाई एक अभिनव मूर्ति है तू पहचानता क्यों नहीं स्वयं को अपने आप को पहचान ले मानव सोचो इस जीवन का और एक एक ऋषि पढ़ाते रहे कि जीवन एक समीकरण है आत्मा वो जो क्रिएटिव फोर्स है जो बराबर भस्मी कुआन अन को फिर दुर्लभ रूप में लाती है और ज्वालाओं में यज्ञ करके प्रकृति को ही जीवंत स्वरूप प्रदान करती है आत्मा वो श्री राम है ज्वालाओं का जो यज्ञ ये कुंड है ये नव दुर्गाएँ हैं जो मेरे अंदर में प्रज्वलित हैं और इन सब की क्रियाओं के द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप ये शरीर है शरीर क्रिया नहीं है स् नोट एक्शन यहां से एक्टिवेट नहीं हुआ है ये यज्ञ से हुआ है यज्ञ एक्शन है और उसी का जो प्रतिक्रिया स्वरूप है जो रिजल्टेंट इफेक्ट है जो रिएक्शन है दैट इज दिस बॉडी और मैंने इसी को सब कुछ जाना एक ही ऋषि ने हमें जगाया है और मंदिरों में मूर्तियों में सनातन धर्म तुम्हें तुम्हारे रूप ही पढ़ाता रहा वहां भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति लगी है गौ माता उनके साथ है और चार कुत्ते भी हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं स्वामी जी ये कौन सा मंदिर है थोड़ा सा उसको भी बतला दो वैसे तो आप सबने लीला ग्रंथों में कथाओं में लीलाओं में टीवी सीरियल में भी देखा है कि अत्रि मुनि है और उनकी धर्म पत्नी का नाम है अनुसुईया अत्रि कहते हैं यज्ञ को परमेश्वर का नाम अत्रि है अनुसुईया अनुसरण कराने वाली सूय माने उत्पत्ति उत्पत्ति दायनी अनुसुईया ये ब्रह्म ज्वाला है ये यज्ञ है अब इसी छोटे बच्चों को गुरुकुल में हम कैसी कथा में पढ़ा रहे हैं क्या ना सूया जी अतीब सुंदरी हैं बड़ा ही सुंदर मनोरम रूप है उनका और उनके सतीत की चर्चा उनके तप की चर्चा तीनों लोगों में और नारस जी ने जाकर लक्ष्मी सरस्वती और माँ भवानी को गौरा जी को जानबूझ करके भड़काया कि उसके जैसा कोई भी नहीं है तो उन्होंने जिज्ञासावश कुतूहल वश अपने ब्रह्मा विष्णु और महेश से कहा कि वो जाएं और उसकी परीक्षा लें जब बहुत हट किया तो भेज दिया वो आए साधु का वेश धारण करके अत्रि मुनि बाहर गए हुए थे वे पधारे और कहा कि हम भोजन लेंगे तो कहा महाराज विजार विराजे में आपके लिए आए भोजन लाते हूँ अनुसुईया जी ने कहा उन्होंने कहा हम बाहर नहीं हम तो कुटिया के भीतर ही ग्रहण करेंगे तो कहा मैं अकेली हूं तो कहा तो फिर क्या है इससे कुछ नहीं हम तो तीनों भीतर आएंगे गया और जब भोजन उन्होंने परोसा तो उन्होंने कहा कि इस अन्न को हम तभी ग्रहण करेंगे जब आप ऊपर के वस्त्र हटा दें अपने तन के तो अनुसुईया जी मुस्कुराए उन्होंने जल लिया कमंडल से और कहा ऐसा ही होगा और जल का छींटा मारा तो वो तीनों नवजात शिशु बन गए ब्रह्मा विष्णु और महेश और कहने लगी अब तो वो भोजन आप खा नहीं सकते अब तो आप मेरे स्तनों से ही भोजन पाएंगे और तीनों को दूध पिला के पालने में सुला दिया होगा लौटे नहीं ब्रह्मा विष्णु और महेश तो तीनों महादेवियां विचलित हुई और ढूंढती हुई आई तो देखा तो पालने में तीनों अंगूठा चूस रहे तो उन्होंने माता अनुसुईया से कहा कि इनकी भूल नहीं हम ही ने भेजा था माँ हमें क्षमा करें और हमारे पतियों को तो हमें लौटा दें तो उन्होंने कहा लौटा देती हूं लेकिन शर्त यह है कि इन तीनों को मेरे आंगन में तीनों को एक होकर त्रिमूर्ति बनके मेरे पास भी शिशु रूप में रहना होगा उन्होंने कहा हम स्वीकार करती है और यहीं से भगवान कार्तिके ओम के रूप में प्रकट हुए ओम में तीन अक्षर हैं अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा उसे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु मा से मृत्यु मृत्युंजय महेश ये ओम रूपी आत्मा जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का सुंदर संक्षिप्त रूप है यह आत्मा प्रकट हुआ और इस आत्मा ने ही ब्रह्म ज्वालाओं में बारंबार जीवन के साथ जीवात्मा के साथ ही आत्मा हृदय में प्रकट होता है उसके तीन सिर हैं आ उ माँ ब्रह्मा विष्णु और महेश और उसी दत्तात्रेय की कृपा से दत्त आत्रेय दत्तमा ने प्रदान किया हुआ उस अत्री की आत्रेय अर्थात उस यज्ञ के द्वारा ब्रह्म ज्वालाओं के यज्ञ के द्वारा प्रदान किया हुआ ये रूप तुम्हारा तुम सब दत्तात्रेय क्योंकि तुम्हारा आत्मा दत्तात्रेय है जब भी आत्मा से पहचान खोजोगे जब भी विषयांत जगत से ऊपर उठोगे तुम्हारा एक ही नाम है दत्तात्रेय गौ माता जो उनके साथ में है ये समर्पित भक्ति और सेवा है सचराचर की कि माली हैं हम मालिक है पिता हमें माली की भांति इस पृथ्वी माता की ऐसी ही सेवा करनी है कि यही तो माँ हैं और हमें इसकी सेवा करनी है और साथ में चार कुत्ते हैं आप दत्तात्रेय भगवान के साथ अर्थ धर्म काम और मोक्ष इस तीनों आत्मा के प्रति स्वामी भक्त हो कुत्तों की भांति अतृप्तियों इच्छाओं और लिप्साओं के वशीभूत होकर न जिया जाए श्री हरि को ही अर्पित हो मेरे जीवन के चारों चरण सभी अवस्थाएं तो जीवन धन्य है ये भगवान दत्तात्रेय का रूप आप सबकी कहानी है और गुरुकुल में हम छात्रों को इन्हीं कथाओं के द्वारा ये रूप बढ़ाते हैं अब आए आज की रिचा में प्रवेश करें अपने अपने ऋचा खोल लें जिन्होंने पीछे बोल से शब्द अर्थ सहित ली है आगे बढ़ते हैं हमने कहा पिछली बार हमने पढ़ा था ये नए ऋषि हैं हमारे हमारे ऋषि हैं आंगिरस, रस हिरण्य स्तूप आंगीरस ऋषि है हिरण्य माने गोल्डन स्तूप माने स्तंभाकार ज्योतियों का जो दाहता हुआ कुंड है जो मेरे भीतर अग्नि है ऊषमा है जिसके कारण मैं जिंदा हूं जिस दिन ये अग्नि शांत हो जाती है लोग कंधे पे उठा के ले चलते हैं राम नाम सत्य है तो हम सब आंगी रस है हमारे अंगों में बसने वाली उस ऊषमा का स्वरूप है हिरण्य स्तूप है उस स्तंभाकार ज्योतियां ही हमारा रूप हैं। इस शरीर में जो दाहकता हुआ यज्ञ कुंड है जो ज्योतियां प्रदान कर रहा जो आत्मा है उसी का घुला मिला रूप मैं हूं हम सब स्वरूप है शरीर तो जीवंत घर है इसमें हिरहमाम क्या है हिरण है स्तूप है ऊर् के तीन ऋषियों ने हमको शरीर पढ़ाया कि जिस पे दर्प कर रहा है दम्ब कर रहा है ये आया तो खेत से ही था समाज का त्याज ही तो था छुआ था उस पारस ने तो दुर्गंध को सुगंध बनाया था पतन पावन हुआ था उस आत्मा के स्पर्श से ही तो ये पूज्य है ये कंचन काया है अन्यथा अतीत इसका क्या था तीनों ऋषियों ने बार बार ऋचाओं में पढ़ाया है कि हम अपने दंभ छोड़ें अपने मिथ्या मिथ्याभिमान तोड़ें, अपनी अंधता का निवारण करें दम भी अंधा होता है और जो सत्य को नहीं जानना चाहता वो अंधा धृतराज तो है ही, ही। गांधारी की पट्टियां भी बांधे बैठा है हम अपने को जाने अपने को पढ़ें और अपने स्वरूप को निज रूप धारण करें तो ऋषि ने आरंभ किया था त्व अगण प्रथमो पहली ऋचा आरंभ की ले रहे त्व अगण प्रथमो अंगेरा ऋषिदेवो देवा नाम देवाह शिवा सखा तव तवते तव अपसो कवियो विध्म ब्राज भ्रजद्रष्टया ये हमने पूर्व की ऋषा में पढ़ा है कि तुम अग्नि तुम ही अग्नि ही आत्मा मुझ में धतकते जीवन ज्योतियों के हे तपते हुए कुंड प्रथमों आंगे रास कि तुम सबसे पहले सृष्टि के यज्ञ के रूप में तुम प्रगट हुए और सचराचर के अंगों को जीवधारियों को ग्रहों और पृथ्वी को ने यज्ञों के द्वारा ब्रह्म ज्वालाओं के गर्भ से अतरी और अनसुईया बनके के प्रकट किया ऋषि देव साधना को तप को को को को और देवताओं में भी को भी मोक्ष से आवागमन से मुक्त कर उन्हें अजर अमर स्वरूप प्रदान किए तुम्हें मोक्ष दाता हो हे यज्ञ मेरे में प्रज्वलित हे तप कुंड मैं आज अपने भीतर झांक रहा ही आत्मा आज मैं आपका दर्शन ले रहा अभी तक तो विषांत जगत में अंधा अंधा सा भटक रहा था मैं आज अपनी करीबी पाई है आज अपने करीब आया हूं झुका हूं भीतर तो खुद को जान पाया हूं तब व्रति तुम्हारे ही संकल्प से कभी हो विमनाप सो अजायत हाँ तुम्हारे ही संकल्प से कवियो संकल्पित होकर यज्ञ होकर आत्मा विध्वता ज्ञान विज्ञान और तप ये सब उत्पन्न हुए और उत्पन्न हुए मरुतो प्राण वायु अभ्राज दृष्टया सूर्य को भी तेज देने वाले अनंत परमेश्वर का स्वरूप भी इसी यज्ञ से प्रकट हुआ और वो यज्ञ जो हम सब में प्रज्वलित है वो सर्वशक्तिमान हमने समाया है और कितने दीन हीन डरे से जीते हैं हम सब लोग इतनी इतनी सी रोशनी बाहर भीख मांगते हैं और गीता में भगवान ने कहा हे अर्जुन मैं सहस्त्रों सूर्यों को तेज देता हूं और फिर कहा हे अर्जुन मैं आत्मा हूं संपूर्ण भूत प्राणियों के देह में वास करता हूं हृदय में स्थित हूं वो सूरज जो सहस्त्र सूर्यों को तेज देता है वो तुम सब में है और तुम थोड़ी थोड़ी सी रोशनी के लिए भटकते फिर कितनी विचित्र बात है गोविंद हरि हरी नारायण कि मेरे में सचराचर समाया है और महिला बनाने वाला भी मुझ में है अरे बाहर का गुरु तो राह दिखाएगा गुरु तो भीतर ही जाकर मिलेगा इंद्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोय देवी गोभी आत्मा हे यज्ञ आप ही तो दीक्षा गुरु है सब कुछ सुनाई पड़ रहा है ना हे आत्मा हे यज्ञ आप ही तो दीक्षा गुरु है इंद्रो दीर्घाय चक्षस मेरे अंतर नेत्र को खोलने वाले हैं ज्ञान का चक्षु प्रदान करने वाले हैं भ्राज दृष्ट बाहर का गुरु बाहर के गुरु जगत तो लीला का मंच है वहां जो वशिष्ठ मुनि बना है वो भी तो एक लड़का है जैसे एक लड़का श्री राम बना है और एक लड़का जानकी जी के वस्त्र पहनकर उनका अभिनय कर रहा है रामलीला में तो बाहर का गुरु तो मुझे उस सदगुरु से मिलाता है वो गुरु जो मेरे भीतर है हम सद में व्याप और आज की ऋचा खोल लें तो आगे बढ़े क्या कहते हैं तम अगने प्रथमो अंगीरस तमा कबीर देवा परिभूषसी व्रतन विभुण विश्वस्मयी भुगनायधीरो द्विमाता शु कति चिदायवे ये आज की रचा है क्या आत्मा की स्तुति में ब्रह्म ज्वालाओं से कहा है कि तुम्हें तो आज भी बनकर कर अत्रि हो रणसुया ब्रह्मा विष्णु स्वरूप उस आत्मा को यज्ञ के द्वारा आवाहित करते हो और जीव को आत्मा के साथ वरद कर फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा एक एक कोष बनाकर और ये शरीर प्रदान करते हो पतन पावन होता है दुर्गंध सुगंध होती है और खेत की मट्टी कंचन सी काया हो जाती है तो कहा तुम अग्नि प्रथमो कि हे अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ आप सबसे प्रथम हैं संपूर्ण सचराचर में अंगीरस तमा संपूर्ण सचराचर में सर्वांग व्याप्त अंधकार का विनाश करने वाली ज्योति दाता सबको रोशनी देने वाले कबीर देवान भूषसी व्रतम कवि कवि कहते हैं आत्मा को कवि कहते हैं जो सृष्टि करने में समर्थ होते हैं जो मौलिक उत्पत्ति करते हैं इसीलिए कविता करने वालों को भी हम कवि कहते हैं यहां लक्षार्थ नाम कवि है कि जो अपनी कल्पनाओं को मौलिक स्तर पर उसमें नए नए रंग भर दे जीवन की धड़कनों को एक सुंदर काव्य में प्रकट कर दे हम उसे भी कवि कहते हैं यहां लक्षार्थ है अन्यथा कवि का अर्थ है आत्मा ईश्वर तो कहा तम अगने प्रथमो अंगीरस्त कविर देवाना देवान है ना अमर देवताओं को भी परिभूषित व्यापकता से शोभाओं से युक्त करने वाले आभूषित करने वाले संकल्पित करने वाले उत्पन्न करने वाले हे यज्ञ हे आत्मा मुझ में प्रज्वलित हो रही अग्नियों का ये जो कुंड है ये जो अनुसुआया है आ, जो अत्रि है हे देव वो आप ही हैं है विभुर विश्वसमय विभू विशिष्ट भूतियों से संयुक्त करने वाले ना इसको पूर्व के ऋषि में प्रथम ऋषि में हम पढ़ के आए थे असत को इत्ते इस भांति विभु विशिष्ट शोभा से युक्त करने वाले भस्मी को बालक का रूप देने वाले और असत को प्रभु अमरता से युक्त कर देवत्व प्रदान करने वाले अमर राह देने वाले हे यज्ञ आप ही हैं हमने मधुचंद में भी इसे पढ़ा है और उसी को हम यहां कर पढ़ रहे हैं फिर से विभु विभू विशिष्ट आभूषित करने वाले विभूतियों से संयुक्त करने वाले विश्वासमय संपूर्ण सचराचर को जीवंत जागृत करने वाले शोभाओं से युक्त करने वाले भुवनाए लोगों को प्रकट करने वाले जीवंत करने वाले हा भुवन माने लोक, नाना ग्रहों को नाना लोगों को जीवंत करने वाले मे धीरो मे अर्थात बुद्धि से मेधा से ज्ञान विज्ञान से वरद करने वाले द्विमाता उन दो माताओं को भी उत्पन्न करने वाली कथा है महाभारत में आती है कि महामुनि कश्यप है और महामुनि कश्यप की दो पत्नियां हैं दि और अदिति ये दोनों बहने ये कथा जब हम लोगों ने महाभारत को लीलात्मक महाकाव्य के रूप में लिया था तो पूर्व के ऋषि के साथ हमने उसे विस्तार से पढ़ा था संक्षेप में बता रहे हैं। द्विति से दैत्य हुए और अदिति से आदित्य अर्थात सूर्य आदि और देवताओं का जन्म हुआ इन दोनों के पिता महामुनि कश्यप हैं। यहां फिर कथा वही आई है और यहां उसी की चर्चा करी है मे मा एक मां जिसने देवत्व को प्रकट किया और दूसरी माता दीती जिससे सर्प प्रकट हुए शयू अजगर को कहते हैं नोट कर लें शब्दार्थ है ये डिक्शनरी का मीनिंग है या धरती पर लौटने वाले जीवधारी जो आकाश को भूल गए हम सब भी तो हम भूल गए कि हम आकाश की धरोवर हैं आवागमन को प्राप्त है यात्री हैं इस जन्म से पहले कहीं और थे फिर साँच ढली तो इस योनि में हमने क्षणिक ठहराव पाया है अगली भोर शरीर यहीं रह जाएगा यात्री फिर आगे चल देगा आत्मा के साथ हम भूल गए और हम इसी धरती पर लौटते लिपटते रह जाएंगे उस अजगर की भांति जो कितना भी बड़ा हो जाए आकाश की सोच नहीं पाता है वो केवल धरती पर सरकना लिपटना और खाना ही जानता है शयू हो यह मनोवृत्ति है हमारी कि काश हम जान पाते कि दुर्लभ है ये मनुष्य की योनि कुदरत ने मेरा सर कंधे से ऊपर रखा था मैं इसे पेट में घुसेड़ के सिर्फ धंधा भर जिंदगी क्यों बना बैठा कि बस पेट ही जिंदगी है इसी को भरना है इनके पेटों को भरना है सर पेट में घुस गया है और मैं हँसुरराज का बंध बन गया हूं मैं भूल गया कि परमेश्वर ने मेरा सर तो कंधों से ऊपर रखा था ये पेट में क्यों जा घुसा है और पेट तो वो आज भी भरता है तो उसी को सारे महत्व क्यों दिए बैठा और धरती पे लूटना ही अजगर की तरह लिपटना ही मेरा मुकद्दर बन के क्यों रह गया है शयू कौन है जो धारण कर रहा है जो मुझे मन बुद्धि मेधा को प्रदान कर रहा है जो बार बार मुझे जीवन किए जाता है अरे वो तो अग्नि है चेदा या वही। कि जिसने अग्नि बन के मुझे धारण किया जब तक वो प्रज्वलित रही वो ज्वालाएं मुझमें इस शरीर में ऊष्मा रही ये गर्मी ही तो थी जिसने जीवंत रखा था मुझे और जब ये शरीर की आग ठंडी हुई थी तो चिदाया चिता तो निर, निर्वीज होने के लिए इस अग्नि ने फिर चिताओं से प्रज्वलित होकर मेरा उपसंहार भी किया था वो भी तो आग ही थी तो हे अग्नि मेरा प्रथम आप है सचराचर के का प्रथम आप है सचराचर मूलता प्रकट होता आपसे है मेरा जीवन जगत हे अनसूया आपसे है और जब जब ये कुंड मेरा अग्नि का शांत होता है तो आप ही चिता की अग्नि बनकर हे अग्नि अग्नि आप ही तो आकर मेरे मुझे निर्वीज करती हैं मेरे अस्तित्व की रक्षा करती है भीलन लूटी गोपिका भी वही अर्जुन वही बात आज यदि अग्नि ने चिता में प्रकट होकर मुझे ढका न होता तो मैं तुम्हें मंगा हुआ होता आप ही तो मेरा वस्त्र बनती है दुर्योधन दुशासन की मायाओं में फंसा पांच तत्वों के प्रति पांच पांडवों के प्रति अर्पित ज्ञान जब भटक जाता है और जीवन का जुआ हार जाता है तो हे अग्नि हे माता लोग कहते हैं ये गलत है मतलब अपभ्रंश है जो मूल शब्द है वह है चित्री पधारे पधारे आहा, आहा, मूल शब्द है चित्री इसी का कालांतर में जो भाषण है ना अपभ्रंश हुआ चित्री से चिता बना है ना और चित्त माने मन एक चिता हम भी तो जीवन पर्यंत लेके चलते हैं इस मन की चिता पर चिंता की अग्नियों में अतृप्तियों हर क्षण तो हम दूध कर हमारे उम्र के क्षण चलते हैं चिता तो चिद्ध से ये सारे शब्द बने हैं मन से ही बने हैं चित्री शब्द है कहा ना चित्त अच्छा नहीं है तो इसी में प्रत्य लगा है चित से चिता बना है मत भूलिए कि चिता एक धकती एक तो सत्य ज्योतियों की है जिससे जीवित हूं और एक चिता जो मुझे भ्रमों की आग में जलाती रहती बन के मन मेरा, और इसी को हम फिर से शरीर को पढ़ेंगे क्योंकि गुरुकुल गुर के छात्र को मेरा धर्म है पहले मैं उसको उसका स्वरूप पढ़ाऊं कि हूं अच्छी नौकरी बढ़िया मोटे मोटी के लिए मैं बच्चे न पढ़ाऊं जो आज करता हूं क्योंकि यदि उसने स्वयं को नहीं जाना जीवन के उद्देश्यों को नहीं जाना तो पशु भले सुखी हो जाए यह तो महा दुखी चाहिएगा क्योंकि अज्ञान से बड़ी कोई शुद्धता नहीं और जो स्वयं को नहीं जानता वो तो महाशुद्ध है इसलिए गुरुकुल में प्रवेश के साथ ही हम उसे वेद पढ़ाते हैं ब्रह्मसूत्र भी खोल ने कहा शारीरसो भि ही न अधीय इसका संधि विच्छेद कर ले शरीर च उभ अपिछेद हुआ उसका क्या कह रहे हैं कि शरीर तथा उभय उसमें रहने वाले आत्मा जीवात्मा अपी भी भेद भेद न एनम अधे उसको भेद से अन्यथा अन्यथा संज्ञा प्रदान नहीं करना है उसको अधीय उसको ग्रहण नहीं करना है आत्मा ही ईश्वर है यज्ञ है जीवात्मा मैं हूं और शरीर एक जीवंतर है ये ब्रह्म सूत्र में उन्होंने हमें फिर आगाह किया है कि कहीं जैसे आपने पढ़ लिया कि मैं तो ब्रह्म हूं मैं न कहीं आता हूं न जाता हूँ न खाता हूं न पीता हूं ना करता हूं तो ये भ्रम अक्सर आप हाँ लोगों को हो जाते हैं। इसलिए अपना क्रिटिकल एनालिसिस करके समझो शरीरा जो शरीर है चढ़ तथा उभय अपी उसमें व्याप्त जो आजीवात्मा और आत्मा है उनके भेद को भी अलग अलग अधिक ग्रहण करना जीवात्मा ही आत्मा है आत्मा ही शरीर है ऐसा कदापि नहीं करना मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा और एक छोटी सी घटना सुनाते हैं हमारे एक मित्र थे सुप्रिंटेंडिंग एडिशनल चीफ हो गए थे तो हम उनसे मिलने के लिए गए तो कहने लगे उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्म हूं मुझे पूजा पाठ की जब की क्या जरूरत मैं तो ब्रह्म हूं अहम ब्रह्मास्मि तो उनकी धर्म पत्नी कहने लगी सुबह से शाम तक ब्रह्मी ब्रह्म गाते रहते हैं स्वामी जी थोड़ा समझा दीजिएगा इनको तो ये उसने रास्ते में ही कहा था और भीतर गए तो उन्होंने ब्रह्म गाना शुरू कर दिया कहने लगी मैं तो ब्रह्म हूं तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है आपने ठीक कहा हम ब्रह्मास्म खुल तो न कहीं आता हूं ना जाता हूं ना खाता हूं ना पीता हूं मैं तो ब्रह्म हूं मैंने कहा हाँ ठीक बात और ये गैस बहुतों को चढ़ जाती है किताब पढ़े नहीं कि पगला गए या किसी गुरु ने भी अपना पगलापन डाल दिया तो लगे हां कि नहीं अब मैं कैसे कहूं तू तो ब्रह्म नहीं है हा ना अहम ब्रह्मास्मि ठीक है तो उनकी पत्नी जब चाय लेके आई तो मैंने उनसे कहा सुन ये नौकरा नहीं कहां से ले आया क्या क्या कह रहे हैं स्वामी जी बताओ इंजीनियर की बीवी इंजीनियर से बड़ी होती है ये क्या कह दिया हम तो क्या कह रहे हैं या? आपने देखा नहीं ध्यान से अच्छा अच्छा तुम्हारी माता जी हैं हमने कहा फिर तो फिर भड़क गए अरे कहने लगे द्या? क्या कर रहे हैं आपने अच्छा तुम्हारी पत्नी है भूले कमाल है आज आपको क्या हो गया मैंने कहा कुछ नहीं मैं ये जानना चाह रहा था बेटे कि ब्रह्म की बीबी भी होती है क्या धनमाश में गैस चढ़ गई वही यहां कह रहा हूं कि शरीर छी ही भेद न एनम अधीये उनको उनके भेद को समझना ना कि सबको एक ही लाठी से ढकेल देना कि मैं तो ब्रह्म हो गया कहने लगे तो फिर मैं क्या कहूं अहम ब्रह्मास्मी नहीं मैंने कहा ये एक अवस्था है जैसे लड़का पढ़ लिख करके मेडिकल कॉलेज में दाखला लेकर के और कई साल तपस्या करने के बाद डॉक्टर बनता है तो कहता है मैं डॉक्टर हूं तो उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि एक जीव की अवस्था है जब वो उस अवस्था को पाल लेता है अर्थात आत्मा के साथ अद्वैत कर लेता है तभी वो कहता है अहम ब्रह्माष्टमी तो बोला तो उससे पहले क्या कहो मैंने कहा बेटे कहो अहम भ्रमाश्मी बाम में पड़े हो तो शरीरा चा उभये अपि भेदे भेद न एनम अधियते ब्रह्म सूत्र का स्पष्ट उपदेश ये नहीं क्या मैं तो ये हो गया मैं तो वो हो गया हाँ भगवान रजनीश हो गया जाने क्या क्या हो गया मैं न आता हूं ना खाता हूं ये नहीं है मैं जीवात्मा हूं मेरी यही पहचान है ये शरीर जीवंत घर है मेरा और ये प्रभु ने आत्मा ने बनाया है वो आत्मा मेरा जो दत्तात्रेय है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप है मुझे अत्रि अर्थात परमात्मा ने अनुसुईया अर्थात ब्रह्म ज्वालाओं ने नर दुर्गाओं ने मेरे शरीर को बनाया है और इस शरीर को मेरे अनुकूल बनाया है मेरे ही स्वरूप को एक एक कोश में रखा है जिसे आज मेडिकल साइंस डीएनए कह रही है अभी और शुभता से जब जानेंगे तो और अच्छे से बताएंगे वो कि जो वेद कह रहा है वो सचमुच आपके शरीर के हर कोष में है तो शरीर चाह अपि ही भेद न एनम अधी अधको अच्छे से समझो नहीं तो आगे तुम जीवन के सूत्र नहीं पाओगे अब भटकते ही रहोगे और अभी आज के युग में तो खाली बैंकों को समझते हो काम धंधे को समझते हो और इस क्षण भंगुर जगत को जानते हो और ये जानने वाला कौन है मैं कौन हूं ये तो तुम कभी नहीं जानते और इसी को हम श्री राम की कथा में ले रहे हैं क्योंकि वेद की इस कथा में भगवान श्री राम का जो लीलात्मक काव्य श्री राम का काल का आज से साढ़े उन्नीस से 20 लाख वर्ष पुराना है जो ऐतिहासिक है लेकिन उसी को गुरुकुल में छात्र को उनका संपूर्ण जीवन का प्रत्येक क्षण प्रत्येक रूप प्रत्येक भाव पढ़ाने के लिए हमने उनके पात्रताओं को उसके जीवन में डालते हुए एक महाकाव्य बनाया है जिसे हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं और जहां हमने एक एक पात्र को लीलाओं के रूप में पढ़ा है और हमारी कथा सागर के किनारे वानर पहुंचे हैं और जब सम्पाति ने बताया कि धरती का अभी समाप्त नहीं हुई है सागर के बीच में एक द्वीप है जहां वो दस्यु राज राज, रावण रहता है सात द्वीप उसके अधिकार में हैं, इसलिए वो स्वत सप्त द्वीपपति के नाम से प्रसिद्ध है रावण को सप्त तो द्वीपति कहा गया है और रावण सप्त तो द्वीपति है और ये सात द्वीप हैं काम क्रोध लोभ मुंह मद मस्त ये सप्त तो वासना है इनका अधिष्ठाता है वो जब दस इंद्रियां दस मुंह बनती हैं मन दशानंद रावण बनता है तो हम सब भी तो सप्त तो द्वीपति हो जाते हैं उससे आगे सोचते ही है अपने द्वीपों की चिंता में लगे काम क्रोध लोभ मोह मधम भागवत की कथा में गोकर्ण ने पूछा था धुंधुकारी से कि तू बैठेगा कहां पर कथा में कहा सात गांठ के बांस में रावण कहां बैठेगा और कहा एक एक दिन भागवत की एक एक गांठ टूटेगी और सातवें दिन जब सातों गांठे टूट जाएंगी बांस की तो मैं सामने की दीवार को गिराता हुआ निकल जाऊंगा भागवत कथा में हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है इसे तो सप्त द्वीप पति हो हाँ छोटे नहीं हो जब लोग में हो ईर्षा में द्वेष में मद, मद में हो काम वासना में हो अब मेरे तेरे पराये में हो तो साक्षात महारावण का रूप हम सब है मत मानो बुरा कोई तुम्हें रावण कहे क्योंकि रावण बनके ही तो तुझिए हैं उम्र तमाम हम सब तो फिर लज्जाते क्यों बुरा क्यों मानते हो अगर राक्षस ही मेरी मनोवृत्ति है मैं और मेरों के लिए मुझे एक लंका बनानी है सोने की सारे समाज को नोच के तो रावण क्या अलग से आएगा कोई पढ़ो जानो अपने आप को और दुर्लभ जन और ये जीवन की सुनहरी क्षण ये सूंदी धूप जली जाएगी मौत के अंधेरों में भटकना ही हमारा मुकदर होगा मत भूलो इस बात को जागो पढ़ो पहचानो स्वयं को कि दिन ढल जाएगा जान लो अपने ने जाना कि सबने कहा जब सम्पाती ने कहा तो सबने कहा मैं दस योजन उड़ लेता हूं किसी ने कहा मैं बीस योजन उड़ लेता हूं कहा हनुमान कहा, मेरे पास तो इतना साहस भी नहीं है तब सबने कहा हनुमान तुम वायु पुत्र हो यहाँ मेरा संकल्प हनुमान है और जब तक ये संकल्प जगाया नहीं जाता मेरा अतुलित बल मैं कभी जान नहीं पाता ये शरीर में देह बल के अतिरिक्त मनोबल है और यह बहुत बड़ा बल है शरीर से भी बड़ा बल है और इससे भी बड़ा बल आत्म बल है तीन बल है मुझमें और मैं अज्ञानी इनसे हटके जीता हूं बाहर ख मांगता तो जब सबने जगाया तो हनुमान उठ खड़े हुए उन्होंने कहा श्री राम के चरणों की कृपा से मैं जा भी सकता हूं और लौट के आ सकता हूं मेरी इंतजार करना और उठ गए हवा में और जब उठ गए वीरवर हनुमान हवा में अब सागर के ऊपर से उड़ के जाता हनुमान हमारी तप कीजिए जीवन यात्रा है उनका रंग और मेरे वस्त्रों का रंग भी एक है आज कयू अजगर से हवा में उठ रहा है तप मेरा हा? शयू शब्द है ना शयू माने अजगर धरती पे लौटने वाला अभी तक तो बस धरती पर ही रेंगता लौटता चलता लिपटता रहा मैं लेकिन जब तब साधना में भी आया तो परीक्षाएं अभी बहुत हैं और समर्पिता भक्ति को मेरी अभी लौटना है चित्रकूट में श्री राम के संग बैठना है आत्मा के और योगी मन लक्ष्मण को भी वहीं होना है इस फटिक शिला पर जहाँ से भटक गए हैं हम सब लोग सोने का हिरन मांगा था किसने जानकी ने बुद्धि ने कहा ना जाका जाता जाका विदना दारुण दुख दे ही ताकि मती पहले हर ले तो पहले मती हरी गई थी सोने का हिरण देख के लिप्सा आई थी अगर वो लिप्सा न जागी होती तृप्ति न जगी होती तो मति तो पहले ही विधाता मति को हरते हैं में फसा चनाव और चिंता में आए उसके बाद ही तो उसने श्री राम से कहा था कि हिरण लेने जाओ तो तुम्हें भी तो भेजा था हिरण लेके आना और आत्मा चला गया खोजने हिरण अमन दशांद उड़ा ले गया जानकी को तो पहले मती का हरण हुआ फिर दारूण दुख आ गए और अभी तक है और यही तो हमारी जिंदगी है इसलिए जब भी मन में किसी के प्रति द्वेष आए क्रोध आए मुंह आए लोभ आए तुरंत ये चौपाई मेरे मन में दौड़ती हुई आए जाका दाता दारुण दुख दें कह रही तेरे मन में क्रोध आ रहा विषय आ रहे तनाव आ रहे लगता है पीछे कोई बड़ी भारी विपत्ति आ रही है अपने मन को श्रीराम के रूप में बसा ले तूफान टल जाएंगे मंत्र है ये उड़े हनुमान तो पर्वतराज आ गए यही हमारा विषय था पर्वतराज मैनाक ने कहा हनुमान तुम क्यों श्रम कर रहे हैं पिता की कृपा से ही मेरे पंख नहीं कटे जब इंद्र सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे तो तुम्हारे पालक पिता वायु देवता की कृपा से उनचास मरुत उठे और उन्होंने मुझको उड़ा करके सागर में छिपा दिया तो मेरे पंख नहीं काट पाए इंद्र तो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ मैं तुम्हें सागर के पार छोड़ देता हूं हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि देव जो समय पर स्वयं सहयोग करने के लिए वे में आए सच्चा हित वही होता है मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप मेरे पिता के मित्र हैं पिता तुल्य हैं, मैं आपकी वंदना करता हूं लेकिन हे पर्वतराज राज मुझमें साहस नहीं है कि मैं आप पर बैठ जाऊं कहा क्यों कहा डरता हूं कि अभी जिन श्री राम की दया और कृपा से उड़ रहा हूं आपका सहारा ले लिया तो कहीं वो सहारा न छूट जाए तो पहुंचा तो आप देंगे बाकी यात्राएं जीवन की कैसे करूंगा हम तो बैंकों के सहारे हैं दंधों के सहारे हैं नातों रिश्तों के सहारे हैं हमने तो न जाने कितने मैनाक पर्वत खोज डाले हैं हम राम के होंगे कैसे हम उनको कैसे अर्पित तो हो सकते हमारा तुम तो यकीन ही नहीं है हमारी भक्ति एक स्वांग नहीं तो क्या है क्योंकि भक्ति करें बैंक की तो समझ में आता है भक्ति करें नातों रिश्तों की तो बात समझ में आती है एक अजनबी को भज रहे हो मित्र क्यों तो क्योंकि उनमें तुम्हारा यकीन तो है ही नहीं और क्या कह रहे हैं हनुमान कि श्री राम के सहारे ही रहना है और उनका निमित्त बन के सचराचर की सेवा करनी है वो मालिक है भाग का हम बेटे हैं उनके माली बनेंगे सेवा करेंगे पेड़ों से इच्छा कैसे कर सकते वो तो पाप होगा मालिक जिस पेड़ से जो चाहे दे वो मालिक की मर्जी है हम तो मालिक के हैं पर्वत राज मुस्कुराए और चल दिए उड़ चले हनुमान तब और साधना की राह में भी जो सहयोग लेने लगते हैं वो फिर भटक जाते हैं ये चेला ये चंदा ये धंदा ये मठ ये भारी भटकाव है एक दाता राम फिर चाहिए ना कोई वो मालिक है मैं सेवक हूं उसका बनाया संसार है मैं दासानुदास हूं मैं सबका सेवक वो जो चाहे जिस घट से जो चाहे कराए ये मर्जी उसकी है मैं मांगू कैसे तो हो जाएगी उसकी हनुमान जल्द ये हैं और कोई भी तपस्वी यदि ईश्वर से हट के सहारा रखेगा उसका तप जरूर नष्ट हो जाएगा वो कभी मंजिल नहीं पाएगा ये श्री राम कथा है और मैं गुरुकुल में छात्रों को पढ़ा रहा हूं और आज आप बुढ़ापे तक नहीं पढ़ पाते वही भीरू डरी हुई कायर झूठ बोलने वाली मकारी वाली जिंदगी ही हम जीना चाहते हैं क्यों हम राममय होकर क्यों नहीं रहना चाहते गोविंद जल्दी हनुमान आगे जल्दी तो सामने एक भयानक मुख खुला हुआ था कहा हनुमान मुझसे बच के इस राह में कोई नहीं जाता जो भी इधर से गुजरता है न उसे खा जाती हूं नाम है मेरा तुम्हें भी मिलेगी ईश्वर की राह में और बहुत सारे तुम अपनी जिंदगी को उसके मुंह में ही बिताकर वहीं खत्म हो जाओगे उससे पार नहीं पाओगे मेरी कथा को ध्यान से सुनो हनुमान ने प्रणाम करके कहा माता मैं तो भगवान श्री राम के कारज हो कहा तुम किसी की भी कारज क्यों न हो इधर से जो भी जाता है वो मेरे मुंह में समाता है, मैं खा जाती हूं उसको हनुमान मेरा नाम सुरसा है हनुमान ने कहा अब मैं अपना ध्य तो नहीं छोड़ सकता मैं जरूर जाऊंगा तो उसने कहा तो फिर मैं तुम्हें जरूर खाऊंगी तप की राह में परीक्षाएं बहुत होती अभी तो धरती पर रहेंग रहे हो शयू लेकिन जब तब के आकाश में आओगे तब भी परीक्षाएं हैं बाकी और तुम तो शुरू भी नहीं हुए अभी तो बैंक भक्ति में हो नाते राते के रिश्तों की भक्ति में हो विषयों की भक्ति में हो श्री राम की भक्ति अति दुर्लभ है तो कहा मैं तो खाऊंगी हनुमान जी ने विकराल रूप धरा तो उसका उस सौ गुना बड़ा मुंह हो गया जितने बड़े हनुमान हुए शुरुषा का मुंह और भी बड़ा हो जाए तो हनुमंत लाल समझ गए कि इसको विस्तार से तो पा सकता नहीं कोई जो उसके विस्तार में गया वो विनाश में गया उन्होंने तुरंत एक सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके मुंह में से घूम के बाहर निकल आए कहा माते मैं आपके मुंह में से होके आ गया बाहर तो उसने कहा हां हनुमान जो इस भेद को जानेगा उसी वही तपस्वी यहां से पार हो पाएगा माने दिव्य रसा रस को देने वाली ये मनोवृत्ति इसका रस ले उसका रस लें कथा का रस लें और तत्व तो ना ले। कोरी बकवास करें चौपाइयों के चौपाए बने फलाने ने नहीं ये कहा उसमें ऐसा क्यों है जो सुरसा में फंसे वो उसके मुंह में समाए उनके सारे तप नष्ट हो गए रेतापस तत्व को खोज देरी न कर सूक्ष्म होकर सुरसाओं से निकल चल कथाओं के विस्तार में नहीं जाते उससे तत्व लेते हैं। हा? सार सार तो गही रहे और थोथा दे उड़ाए साधु ऐसा चाहिए जैसो सूप सुम होके निकलना होता है लेटमी बी ऑन टू दर्पस जिंदगी के दिन कितने हैं विस्तारों में जाए कौन मुझको कोई मेरी राह बताए और फिर मैं रुका न रहू मेरी तड़प बने और हर कदम ईश्वर की राह में उड़ता चला जाए उड़े जा रहे हनुमान सुरसा का आशीर्वाद लेके और जो तत्व को जीवन में नहीं उतारेंगे खाली सुन के रस लेंगे भजन और कथा का वो सुरसा के पेट में समाएंगे उस जीवन का लक्ष्य नहीं पाएंगे अभेश तक वो कभी पहुंच नहीं पाएंगे इसलिए सत्संग जरूर करना तो उसमें अपना तत्व अपनी राह खोजना और जब जान लेना तो चलने भी लगना क्योंकि ये तो वायु मार्ग है तब का प्रभु की ओर जाता है इसमें रेंगने की बात नहीं ये तो उड़ने की बात है जब आगे बढ़े हनुमान तो एक परीक्षा और उनकी इंतजार कर रही थी एक परीक्षा अभी और है हनुमान आगे बढ़ना चाहते हैं उड़ ही नहीं पाते वहीं के वहीं हवा में खड़े सारे प्रयास के बाद भी आगे एक कदम उनका तप नहीं बढ़ रहा है तपस्वी और हनुमान भी आगे नहीं बढ़ा अपने को भी देखो हाँ अपने को भी जानो पढ़ो अपने आप को क्योंकि मैं तुमको तुम्हारी कहानी सुना मैं तुमको तुम्हारा आने वाला कल दिखा रहा हूं यदि तुम इस राह गए तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे सागर की तरफ निगाह दौड़ाई तो क्या देखा कि वहां एक राक्षसी उनकी परछाई को पकड़ रखा है ये परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है ये जब भी हवा में उड़ते जीव की परछाई को पकड़ लेती है तो उसका आगे बढ़ना बंद हो जाता है और फिर ये उस परछाई को जब अपने मुंह में रख लेती है ये राक्षसी तोड़ता हुआ जीव जो भी है उसके पेट में जा समाता है और लाख प्रयास करके भी बच न पाए हनुमान उसने हनुमान की परछाई को जब मुंह में रखा तो हनुमान जी उस राक्षसी के पेट में उतर गए न चाहते हुए भी अरे कौन है ये कौन सी परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है जिसने हनुमान को भी रोक दिया है और हर तपस्वी यहां आके रुक जाता है मेरी अतीत से निपटने वाली मनोवृत्ति वो मेरा उस समय ये था उसने ये कहा था उसने वो किया था जो अतीत के समय फंसा बैठा है उसके वर्तमान का भी तो सर्वनाश है उसका भविष्य ही नहीं तो तब कहा होगा शिले कहते हैं बीते ताई विछाड़ दे आगे की सुधी ले। जिसने अपना अतीत नहीं गंवाया उसका भविष्य भी सर्वनाश मेरा अतीत ही तो मेरी परछाई है और ये परछाई मुझे हमेशा भटका देती है तो ये तपस्वी सारे अतीत की चिता जला सन्यास में हम सब चिताए अपनी भी जलाते हैं हा अपना पिंडदान भी सब कर डालते हैं सब कुछ कर देते हैं कि कोई उठाए क्यों कंधे पर हमें बाद में लोग हम तो अपनी चिता स्वयं जला चले लपटों से लेते हैं रूप आज लपट बन के जियेंगे और लपट हो जाएंगे खोजे भी नहीं मिल पाएंगे हम तो लपट हैं लपट रहेंगे तो तुम अग्नि प्रथमों अंगी रस तम कवीर दीवाना बड़े भूष से आज की रिचा खोल लो विभो विश्वसमी भो नाही में धीरो द्विमाता चिदायव कि तुम अग्नि तुम्हें मेरे सर्वप्रथम मेरा सर्वस्व सब कुछ हो ज्वाला ही मेरा वस्त्र है ज्वाला ही मेरा रूप है मेरे अंग अंग अग्नि है अग्निवेश है तम अंग्नि प्रथमो अंगिर तमा कबीर देवा नाम परिभूष यही मेरा आभूषण है ये अग्नि ही मेरा आभूषण है यही मेरा अवस्त्र है और इसी से मेरी शोभाएं हैं इसी से मेरी पहचान है न घर जानूं, न द्वार जानूं, न ना नाता न ना रिश्ता न माता न पिता जो कुछ है मेरा ज्वाला ही सब कुछ है अग्निवेश हूं मैं न जात जानूं, न पात जानू न लिंग भेद जानू कोई एक अग्नि के रूप में एक श्री राम के रूप में, देखता। एक सूरे सूरे श्री राम के रूप में जानता, मैं तो उस अग्नि को अतीत यदि जला नहीं तो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी मुझे प्रभु की राह में से भटका देगी मुझे लक्ष और अग...